पूर्णमद पूर्वम पुरा पूर्वते पूर्व पूर्णम पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति श्रीमद्भगवीता त्रयदश अध्याय उन श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है इसमें कहा प्रकृति पुरुषम शैव बुद्धनादिभावी विकाराशुण शैव बुद्धि प्रकृति संभव था प्रकृति और पुरुष दोनों की चर्चा सप्तम तो अध्याय हो चुकी है जो तो भूमि रा पौरलो वायु कमरों रुद्री वच अहंकार में भिन्ना प्रगतिरस्तभा अपरय तस्त्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाभाह ये करके सप्तम तो का ये दो प्रकृति को साथ लेकर सारे से मैं जगत बनाता हूं ये कहा भगवान सप्तम तो उसी की तो के विस्तार है प्रकृतिवादी के द्वारा ये कहना चाहते हैं श्लोक तो हो गया था टीका से देखना है प्रकृतिम इत्यादि बक्षमाण समर ग्रंथ संबंधी इतिहास व्यवत्य सम्बदाथम जगह अनुभवी कहा प्रकृति इत्यादि जो शब्द हैं प्रकृति में पुरुष संचय इत्यादि शब्द हैं आगे के साथ जो संबंध होगा शंका है आगे के ग्रंथ के साथ बक्षमाण जो पूर्व पूर्व ठीक ठीक पूर्व पे कहे गए जो ग्रंथ है उसके साथ संबंध है ऐसी शंका उठाकर कहते व्यवहित न संबंधार्थ नए नए व्यवधान ठीक पूर्व में जैसा कहा उसके साथ संबंध नहीं बहुत दूर का है संबंध उसका व्यवहान से संबंधासन व्यवहित अनुबी जो व्यवहार आई उसी पर कथन करते हैं तत्र इत्यादि कहा तत्र सप्तमे ईश्वर से दो प्रकृति उपराधे सप्तम अध्याय परमात्मा की दो प्रकृति जगत के कारण बीज रूप से दो प्रकृति को प्रयास किया रखा गया कौन है तो कहा परापर परा प्रकृति और अपरा दो क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र स्वरूप प्रकृति एक क्षेत्र स्वरूप प्रकृति दो की चर्चा हो गई और कहा ठीक है मैं कहते हैं तय से प्रकृति उक्तम भूत कारण ये दो जो प्रकृति क्षेत्र और तर, क्षेत्र के प्रकृति कहा था वहां ये दोनों प्रकृति के हो उत्तम भूत कारण तुम वो भूत का कारण होता था ये तज्ञो ने भूतहानि करके कहा था सर्वाणी हम कृष्ण जर था प्रलह तथा फलवानी कहा भूत कारण यही है भूत के कारण ये दोनों के सहारे से मैं जगत सर्जन करता हूं कहा था ये इत्यादि सबसे वो कहा था सप्तम अध्याय से उत्तम कहा अगर टीका में कहते हैं भूतान अव प्रकृति और भी प्रकृति तरह अनवस्थानात न भूत पूर्व पक्षी की एक संख्या होगी जैसे भूतों के दो प्रकृति कारण बनते हैं तो उसका भी कोई कारण होगा प्रकृति का भी परा और अपरा प्रकृति में कोई कारण हो फिर जो कारण बन गया है उसका कोई कारण होगा फिर उसका कारण होगा अनुवस्थान इसलिए भूत के कारण प्रकृति दो प्रकृति को नहीं मानना चाहिए पूर्व पक्ष कह भूताना विवाह प्रकृति हो जैसे भूतों का प्रकृति कारण दो प्रकृति परापर प्रकृति प्रकृति और भी प्रकृति जो दो प्रकृति उनकी भी प्रकृतंत्र अपेक्षा अन्य प्रकृति की अपेक्षा होगी कारण की अपेक्षा होगी अन्वस्थाना व्यवस्था नहीं बनेगी अणवस्था दोष हो जाएगा न भूतयोनिता इसलिए प्रकृति में भूतयोन को करना संभव नहीं है भूत के कारण माना संभव नहीं ये संकाह है क्षेत्र इत्यादि से कहा था क्षेत्र क्षेत्र के प्रकृति दोनों कथम भूतानाम यही शंका है क्षेत्र और क्षेत्र जो दो प्रकृति हैं ये दोनों कारण है कथम भूतानाम कारण भूतों के कारण कैसे बनते हैं ये ये शंका है अयम अर्थो अधुनाव ये जो कैसे कारण बनते हैं ये विषय आगे बताया जाता है ये कहना है त्र अकृत अभ्यासवारा बंध से निदान ज्ञाथम आत्म विक्रियावत्वादिदोष निराशाथम च प्रकृति पुरुषों अनादिव क्षेत्र उम प्रकृति प्रति विकार भाव च दर्शयती इत्यादि होगा विकार दर्श ये कहते हैं कि देखो अब ये दोनों को कैसे समाधान करना अकृत अघ्यामा अभी यदि ये प्रकृति सादी है दोनों मैंने पूर्व पक्ष का था इनका भी कारण होगा यदि कारण इनका भी कारण मानेंगे तो क्या होगा पहले पहले जो जीव उत्पन्न होंगे उस स्थिति में क्या होगा अकृत का अभ्यागम होगा बिना किए दंड मिलेगा कर्म फुल भोगना पड़ेगा यदि अनादि मानेंगे तो अनादि का चल रहा है वो दोष नहीं आएगा उसके भी पहले थे ये दोनों प्रकृति पहली थी जीव भी थे चलता रहेगा तो अकृता अभ्यागम दोष बिना किया हुआ दंड का दोष यदि दोनों तो शादी मानेंगे तो शादी माने पर उत्पत्तिशील मानेंगे तो इनके उत्पन्न होने पर जो जीव उत्पन्न होंगे अनादिंग कह पाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा अब अकृत का व्यागम दोष प्राप्ति होगी ये कहा अकृता भ्यागवादिवाराय एक दोष बार में करना है और बंधस जो बंधन है संसारित्व तो है निदान ज्ञानार्थम मूल कारण का जानना है बंधन क्या है उसके ने के लिए आत्मरो विक्रियावत्व आदि दोष से आत्मा में विक्रियावत्व आदि दोष नहीं है खंडन करने के लिए भी प्रकृति पुरुष अना अना थित और अनादित्व प्रकृति पुरुष को अनादित्व आना चाहिए क्षेत्र ज्ञता राम प्रकृति प्रकृति में प्रतीक क्षेत्र के रूप से कहा गया जो प्रकृति उसके विकार भाव ऊंचा तो दिखाते क्षेत्र ज्ञा क्षेत्रत्व न उताना प्रकृति प्रति जो क्षेत्र रूप से कहा गया जो प्रकृति है तो प्रकृति में एक क्षेत्र है एक क्षेत्र क्या है तो उसके प्रति विकार भाव को भी कथन दिखाते हैं ऐसे विकृत होती हो तो है वो प्रकृति ये कहना है दर्शक अयम अर्थ अधुना उच्यते इस विषय को आगे कहा जाते हैं यही विषय बताना आगे सचयो य प्रभाव से इतम हैं सचयो य प्रभावश समान से अनु ने कहा था उसके बारे में माने क्षेत्रज्ञ के बारे में कहा था क्षेत्र और क्षेत्र के दो प्रकृति में तो क्षेत्र प्रकृति विकार उसी में है कार्य वर्ग उसी में है कहा और क्षेत्रज्ञ के लिए कहा था सचयो य प्रभाव इस उपदिष्ट पूर्व कहा यह बात तृतीय श्लोक में इसे अध्याय में था व्याख्या करते हैं प्रकृतम प्रकृतिम इत्यादि सबसे व्याख्या करते हैं प्रकृति पुरुष हम दोनों की व्याख्या है यार प्रकृति और पुरुष और क्षेत्र क्या ईश्वर से प्रकृति प्रकृति ये दोनों के दोनों ईश्वर की प्रकृति है कारण है माने ईश्वर के कारण है ईश्वर के जगत रचना के कारण है तो तो माने तो प्रकृति है दोनों प्रकृति पुरुष प्रकृति और पुरुष दोनों के उभ अपनी अनादि बिदि दोनों के दोनों को अनादि समझो न विद्य थे तौ अनादि जिन दोनों के आदि नहीं है कारण नहीं है अनादि जानो समझो ये कहा नदिर्यो तौ तो अना यही है जिनकी जिन दोनों की आदि नहीं मिलता कारण नहीं मिलता आदि मैंने कारण कारण नहीं है इसलिए अनादि कहा ठीक कहा है कहते हैं ईश्वर से अपरा प्रकृति अत्र प्रकृति शब्द न पराथ तो प्रकृति जीवाख्या पुरुष शब्द विवक्षिता आई थी वहां पर दोनों के प्रकृति शब्द से कहा गया था सप्तम अध्याय में और यहाँ पर एक को पुरुष शब्द से कहते एक को प्रकृति शब्द से कहते ये तंत्र वहां और यहाँ जीव को तो पुरुष शब्द से कहा गया वहाँ प्रकृति शब्द से दोनों कहा था एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति कहा था सप्तम अध्याय में यहाँ पर जीव को पुरुष शब्द से कहा गया और प्रकृति जो है तो प्रकृति है यही है कहा ईश्वर से अपरा प्रकृति अत्र प्रकृति शब्द न होता वह सप्तम अध्याय जो अपरा प्रकृति कर, करके कहा था उसमें प्रकृति शब्द से कहा यह तो त्रयोदश अध्याय प्रकृति में पुरुष प्रकृति शब्द से वहां अपराध बोला था या प्रकृति शब्द से कहा परातु और जो परा प्रकृति कहा था वहां अपरित परा प्रकृति कहा था यह अपरा है इनमें परा प्रकृति विद्युति में कहा था प्रकृति जीवा किया जीवरूप प्रकृति है या क्षेत्र के शब्द से कहा वहां पराप्रकृति वहां कहा था यहां जीव पुरुष से कहा क्षेत्र के रूप से कहा उसी को यहां पुरुष शब्द ने विवक्षित जो जीवरूप प्रकृति है उसको पुरुष शब्द से कहा जीव बबूता महाभाव कहा था वहां सप्तम अध्याय में पराप्रकृति वह कहा था यहां पुरुष शब्द से कही जाए कितना है विवक्षित होती ईश्वर से अत्याधिका ईश्वर से प्रकृति जो प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों ईश्वर की प्रकृति है एका प्रकृति तव प्रकृति पुरुष हो उभ अनादि अनादिद्धि वो दोनों के दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों को अनादि समझो एक आना है ठीक है वो कहते हैं तय और अनादित्व उन अनादि में तो वित्पत्ति दिखाते बहुभुरी सवाज दिखाते न बीत तो थे आदि रे यो तव अनादि ठीक है जिन दोनों की आदि नहीं है कारण नहीं है उसको अनादि कारण एक वित्पत्ति दिखाया टीका में कहते तो हैं तत्र युक्ति युक्ति बताते हैं क्यों ईश्वर नित्य है तो ईश्वर की प्रकृति भी नित्य होनी चाहिए नित्य, है। नित्य, हो नित्य है आना ये युक्ति दिखाई गई है आदि ईश्वर से, से कहा था आश्य में ईश्वर नित्य है ना इसलिए नित्यत्व धर्म ईश्वर में जगह तत्प्रकृतियों तत्व प्रकृति तो तत्पृति तो तत उन दोनों के दोनों भी दोनों प्रकृति वो ईश्वर की प्रकृति है ये जगत रचना के साधन है युक्तम नृत्यत्वतम इनको भी नित्य रूप से होना चाहिए क्योंकि ईश्वर नृत्य है उनकी शक्ति विशेष है जिसे जगत सृजन कर रहा है वो भी नृत्य होना चाहिए युक्ति दिखाइए टीका में कहते हैं ईश्वर से उक्त प्रकृति वैवत्व कथम ऐसा कहा है ईश्वर में दो प्रकृति वाला कैसे हो सकता है ईश्वर दो प्रकृतिवान कैसे होगा ईश्वर में दो प्रकृति वत् कैसे, तो कैसे आ सकता है ऐसा कहा है प्रकृति इत्यादि सबसे कहा है प्रकृति द्वैवत्व में वह ही ईश्वर ईश्वर तो यह शंका को उत्तर में कहा देखो दो प्रकृति जब हो जाती है मानी प्रकृति और पुरुष शब्द से कहा वहां परारपा प्रकृति परार शब्द से कहा गया था वो दोनों ईश्वर में ईश्वरत्व तो आ जाता है जब तक दोनों प्रकृति वाला नहीं होगा ईश्वर तब तक ईश्वर नहीं कहा जाएगा चलिए प्रकृति द्वैवत्व में कहा जो दो प्रकृति युक्त होना दो प्रकृति वाला होना ईश्वर को उसी से ही ईश्वर से ईश्वरत्म ईश्वर में ईश्वरत्व तो वही दिखाई देता दिखा है तो किसका शासन करेगा अब दोनों प्रकृति उत्पत्ति के पहले नहीं है शादी है यदि तो किसका शासन करेगा तो ईश्वर तो कैसे आएगा उसमें उनको आराधी बनना होगा आराधी मानेंगे तो दोनों प्रकृति का अपने अधीन करके बैठा हुआ ईश्वर इसलिए ईश्वरत्व आएगा नहीं तो नहीं आ सकता ये कहना है ठीक है मैं तस्य जगत जन्माद स्वातंत्र विश्वत्व न प्रकृति होगा तुम्हें आश्य ईश्वर का जगत जन्म आदि में स्वतंत्रता है प्रकृति की आवश्यकता नहीं ईश्वर की ये शंका है तो प्रकृति के बिना वो स्वतंत्र है करतुम अगर तुम अन्यथा कर करतुम सर्वसमर्थ है वो जो कर्मयोग्य भी, कर कर कर कर भी कर सकता है न करयोग भी कर सकता है अन्यथा भी कर सकता है सर्वसमर्थ है एक शंका है तस्वीर ईश्वर से जगत जन्म आदि स्वातंत्र ईश्वर जगत जन्मादि जन्म स्थितिलय में स्वतंत्रता है यही ईश्वरत्व है नव प्रकृति दो, दो प्रकृति वाहन होने से ईश्वर तो नहीं माना जाता है जगत उत्पत्ति स्थिति में समर्थ है इसलिए इसको ईश्वर कहा जाता है ना कि दो प्रकृति होने पर ईश्वर कहा गया ऐसा नहीं ये सन कहा गया के उसके उत्तर पर कहते हैं याभ्याम कहा हुआ है याभ्याम प्रकृति व्यायाम जिन दोनों प्रकृतियों से जो प्रकृति और पुरुष शब्द से कहा गया है जिसको क्षेत्र क्षेत्र के शब्द से कहा था सप्त्या जिसको परापरा शब्द से कहा गया था या याद्याम प्रकृति व्याम जिन दोनों प्रकृतियों से ईश्वर जो ईश्वर है जगत उत्पत्ति स्थिति लाए हेतु हो ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति लाय का कारण बनता है दो प्रकृति के साथ उसके बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति लाए नहीं कर सकता ईश्वर ईश्वर तो नहीं आ सकता मानिए दोनों दनादि सत्य अनादि होते हुए ये दोनों प्रकृति ईश्वर की संसार से अनादि होते हुए संसार का कारण है संसार का कार्य यही दो ही बनते हैं अनादि होते हुए कहा टीका में कहते हैं प्रकृति और अनादित्व कुछ उपयुक्त कहते प्रकृति दो को अनादि कहा हमारे सिद्धांत की ओर से अनादि कहा हुआ है प्रकृति में पुरुष दोनों अनादि प्रकृति और जो दो, दो सो प्रकृति और पुरुष तो प्रकृति शब्द से कहा गया अनादित्व तो, उन दोनों में अनादित्व तो, कुत्र कहां उपयोगी होगा में इस अनादिंग कहा तो उत्तर देते हैं ते कहा भाषण में कहा जाते ते ते दे अनादि ये दोनों अनादि होते हुए संसार से कारण संसार के कारण बनते हैं दोनों प्रकृति जीवों के सुख दुखादि के कारण बच जाते हैं ठीक तो है टीका में कहते हैं मतांतर अन्य मत अन्य सिद्धांत वो क्या मानते हैं सादी मानते हैं दोनों को ये कहना चाहते हैं ना आदि अनादि ऐसा मानते हैं मतलब मान तत्पुरुष करते हैं ना विद्युत आदि ये यो, तो सिद्धांत पक्ष है जिन दोनों का आदि नहीं है कारण नहीं है वो बोलते हैं कारण नहीं है कार्य है ये कहते कौन ये अन्य मत वाले बोलते प्रकृति पुरुष दोनों कार्य है ईश्वर के कार्य है कहाना हम कहा न इत्यादि वाष् में कहा था ना आदि अनादि अनादिथी तत्पुरुष समासम केचित वर्णन ना आदि न समास लगा हुआ तत्पुरुष नहीं मानते कुछ लोग ना आदि अनादि मैंने आदि का निषेध करना केवल आदि का निषेध कार्य हो जाएंगे वो अनादि शब्द का किस लोग कर्तन करते हैं ये कहा हुआ है ठीक में कहते हैं तयोर मूल कारणत्व अभाव है जो आदि है तो मूल कारण नहीं हो पाए पूर्व पक्ष के हिसाब से ना आदि अनादि ऐसा मानते हैं तत्पुरुष नहीं करते हैं जो उनके आदि में अनादि नहीं हो पाए तो आदि होने पर क्या होगा मूल कारण नहीं हो पाएंगे संसार के मूल कारण प्रकृति पुरुष दोनों नहीं हो पाएंगे तयोर मरे प्रकृति पुरुष है तो मूल कारणत्व अभाव है मूल कारण न होने पर अभाव है तदेश मूल कारण किसको मानना फिर किसको मानना मूल कारण शंका सिद्धांत की गौर से कर्ण पर पूरे पक्ष होते हैं तेरह ही कहा तेरही खेला ईश्वर से ये दो को शादी करके इन दोनों के द्वारा क्या कर रहे हैं ईश्वर से किला कार्य ईश्वर में कार्यरत तो तभी आता ये दो, दो के बाद तो संसार कारण ये बनेंगे किंतु इनके कारण ईश्वर है ईश्वर में कार्यरत तो तभी आता है नहीं तो जगत के लिए तो दोनों से काम चलेगा का। ईश्वर को वानी की आवश्यकता ही नहीं प्रकृति पुरुष से ही जगत बनना है सब तो ये दोनों के कारण होने से ईश्वर में ईश्वरत्व है ये पूर्व पक्ष बोल रहा है तेरही ये दो के द्वारा ही कहा जाते हैं ठीक है मैं प्रकृति और एवं मूल कारण श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वर से तथात्म न अपूर्वादि के भाष्य पे है ये दोनों प्रकृति को मूल कारण मानने पर सिद्धांति मान रहे जगत के मूल कारण दोनों प्रकृति मान रहे सिद्धांति अनादि माना हुआ है सिद्धांति तो प्रकृति और दोनों प्रकृति को ही मूल कारण के भूल कारण मानने पर श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वर से तथा तो दशा फिर श्रुति स्मृति में सिद्ध है क्या ईश्वर को मूल कारण माना हुआ है श्रुति स्मृति में क्या माना हुआ है ईश्वर को मूल कारण माना हुआ वो सिद्ध नहीं होगा यदि प्रकृति को अनादि मानेंगे प्रकृति पुरुष को अनादि पक्ष में श्रुति स्मृति कहा हुआ है ईश्वर को कारण माना हुआ है सिद्ध नहीं हो पाएगा सिद्धांत में दोष आएगा यह पूर्व पक्ष बोल रहा है यदि इत्यादि ऐसे होता है पूर्वादी कहा था यदि पुनः प्रकृति पुरुषों वह नित्य उसे आता हम यदि प्रकृति पुरुष दोनों नित्य हो अनादिं नित्य और अनादि एक ही होता है, है ये दोनों ऐसे हो तत्कृतम जगत फिरते जगत के कारण कौन बनेगे प्रकृति पुरुष बन जाएगा उन्हीं तय तो कृतम तत्कृतम उन दोनों के द्वारा ही किया जाएगा उन दोनों के द्वारा किया हुआ वजह जगत ना ईश्वर से जगत का कर्तृत्व फिर ईश्वर में जगत कर्तृत्व नहीं आ सकता इस ऐसा होने पर श्रुति स्मृति आदि का विरोध होगा वह सिद्ध है जगत जगतकर्ता रूप से ईश्वर को माना हुआ है एक पूर्व पक्ष ने बोला इसलिए हमारा माने समाज ठीक है तत्पुरुष न तत्पुरुष नत्पुर कार्य है ये इनको सृष्टि करके ईश्वर में ईश्वरत्व तो आता है ये उनका कहना है तो दोनों को सृष्टि करके ईश्वर में ईश्वरत्व है शासक शासकत्व है ये बोल ठीक हमें कहते हैं प्रकृतिद्व से कार्य तो प्रोक्षण तो प्रत्या दो प्रकृति में कार्य माना मतांतर वालों ने क्या माना कार्य माना ईश्वर का कार्य वो उदौन प्रकृति पुरुष और जगत प्रकृति पुरुष का कार्य परंपरा से ईश्वर हो जाएगा कारण ये उनका कहना है इसको खंडन करते हैं सिद्धांत तत् असत करके ये ठीक नहीं उनका मानता ऐसी मान्यता में तत्पुरुष नहीं है अनादि में विद्य अनादि उपी कहा हुआ है अनादि समझो कहा हुआ है अनारि में बहुवृत समास है तत्पुरुष नहीं है जैसे दादी बोला चाहते हैं तदसत करके कहा तदसत प्रात प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति है हाँ तुम उत्पत्ति मानते हो प्रकृति पुरुष को उनसे दोनों की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था में किसका शासन करेगा ईश्वर ईश्वर को तो नित्य माना हुआ तो जो तो ना तुमने भी प्रकृति पुरुष जब तक उत्पन्न नहीं होंगे शादी मानने वाले को ऐसे उत्पन्न होना है तो उसके पूर्व में ईश्वर तो है किसका शासन करेगा ईश्वर तो कैसे बनेगा वह शासन की बिना ईश्वर ईश्वर तो नहीं आएगा किसका शासक बनेगा बन ही नहीं सकता इनको शादी बांधने पर फिर ईश्वर में और ईश्वर तो दोष आ जाएगा यह सिद्धांत का कहना है यह बोला रहा है सिद्धांत ने यह कहा था प्राप्त प्राप्त प्रकृति पुरुष प्रकृति पुरुष के उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति है प्रकृति पुरुष हो उत्पत्ति प्राप्त प्रकृति और पुरुष के उत्पत्ति के पहले तुम शादी मानते हो तो उत्पत्ति मान मानोगे उस दोनों को उसके पहले अभावात कोई शास्य पदार्थ नहीं रहा जिसका शासन कर रहा है जिसके शासन करके ईश्वरत्व आना था वो नहीं हो पाएगा ईश्वर में दोष आएगा शास्त्रव्यावाद ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसार फिर स्थिति में क्या होगा ईश्वर में अनिश्वरित्व तो दोष आएगा यदि तत्पुरुष नहीं करेगा तो यह दोष आएगा बहुबरी में कोई दोष नहीं अनादि है ये दोनों तो ईश्वर नित्य है तो ये भी नित्य हैं तो फिर हमारे ईश्वर में ये दोष नहीं आएगा ईश्वरत्व तो ही रहेगा जगत के कारण तो से ईश्वर रहेगा ये दोनों के कारण से ईश्वर नहीं जगत के कारण से ईश्वरत्व रहेगा ये कहना है के करके प्रतिबिंब ठीक है मैं कहा के इंच प्रकृतिवय अनेनपेक्षर से संसार हेतु स्वातंत्र्या मुक्ता नतः तो संसाराप्तिर अनषेदा मोक्षशास्त्र से काम माल्याद न तस्वीर संसार हेतुता ईश्वर में संसार के कारण तो भी नहीं है संसार कारण तो अन्य है धर्माधर्मादि धर्मा को लेकर के होता है ये दोनों अनादिमाने गए तो ये जीव पुरुष जो है धर्माधर्म करता आया है तो धर्माधर्म के कारण शरीर होता है संसार प्राप्त होता है और वर्तमान में जो प्राप्त पूर्व धर्माधर्म के अनुसार और उस, उसको जो प्राप्त हुआ धर्माधर् शरीर के अनुसार ये चलता रहेगा फिर ये चलता रहेगा निर्णय निर्निमितक मानेगे ऐसी दो सही कहते हैं कहीं प्रकृति तो एवं अनपेक्षा दो प्रकृति हमारे जीव और प्रकृति तो अपेक्षा न कर ईश्वर से संसार ऐश्वर्य संसार का कारण मानेगे तो स्थिति में सारा मामला गर्भंगा है स्वातंत्र ईश्वर सतुष ईश्वर को स्वतंत्र मानना पड़ेगा क्यों धर्म धर्माधर्म के बिना ही संसार करवाना है उसने स्वतंत्र मानना होगा जो स्वतंत्र होता है मुक्ता मुक्तात्मा को भी लाने की सामर्थ्य उसमें वापस करने के सामर्थ्य होगा स्वतंत्र है यही है मुक्ताराम अभी जो मुक्त हो चुके हैं जो पुरुष जो जी मुक्त हो चुके हैं okay. तथा संसार आपते फिर मुक्ति से संसार की प्राप्ति हो कि ईश्वर स्वतंत्र हो जाता है बिना निवितक होना हो सृष्टि होनी हो ईश्वर से स्वतंत्र मानने पर स्थिति आ जाएगी निमित्त माने को धर्मा धर्म आदि निमित्त मान के धर्माधर्म तो समाप्त तो हो गए नहीं है मुक्त है जिनका है अभी संसार में सिद्ध हो जाएगा ईश्वर को स्वतंत्र माने पर दोष आ जाएगा धर्म कर्म के सापेक्ष ईश्वर फल देता है बात यह मानना होता है क्या होता है स्वतंत्र फलदाता नहीं मान सकते ईश्वर को कर्म सापेक्ष कर्म के किस जीप ने कैसा कर्म किया हुआ है उसके आधार पर कर्म फल का दाता मानना पड़ता है ये कहना है जब प्रकृति द्वयम अपेक्षा ईश्वर से संसार रहते हुए दोनों प्रकृति की अपेक्षा के बिनाई ईश्वर को संसार के कारण मानने पर स्वतंत्र आदि ईश्वर स्वतंत्र हो जाएगा तब तो। मान कर्म सापेक्ष मुक्ति और बंधक नहीं देने वाला निरपेक्ष हो जाएगा स्वातंत्र मुक्ता ना भी जो मुक्ता आत्मा है उनका भी तथा मुक्ति से उस मुक्त मुक्ति से संसार संसार की प्राप्ति ईश्वर स्वतंत्र है लाएगा नीचे उनको भी यदि कर्म की अपेक्षा करके तो उनके पास कर्म नहीं है फिर ला नहीं सकते ईश्वर स्थिति आएगी यदि कर्म की अपेक्षा ना करके स्वतंत्र ईश्वर फलदाता मानेंगे तो मुक्तात्मा को फिर संसार में आने की प्रसति आएगी संसार आपते अनिषेधात् मुक्ति से संसार के प्राप्त मुक्तात्मा को भी संसार से संसार की प्राप्ति का निषेध नहीं हो पाएगा इसलिए मोक्ष शास्त्र अप्राम फिर मोक्ष बताने वाला शास्त्र अप्रमाण भी हो जाएगा जब मुक्तात्म भी वापस हो जाएंगे ईश्वर स्वतंत्र हो गया कर्म आदि की अपेक्षा नहीं करता जो प्रकृति अपेक्षा करता हो तो मुक्तात्म भी संसार में आएंगे तो फिर मोक्ष शास्त्र अप्रामाण आ जाएगा गोश्व मुक्त मोक्ष बताने वाला शास्त्र प्रमाणित नहीं होगा तस्य संसार हेतु इसलिए ईश्वर से नश्य पर संसार हेतु इसलिए उसी को संसार के कारण था मानी ईश्वर को संसार के कारण नहीं मान सकते ईश्वर के संसार के, के कारण मानने पर ये दोष आ जाएगा संसार के कारण ये दो प्रकृति हैं पुरुष और प्रकृति सबसे कहा गया वो न ईश्वर भाई ये कहना है संसार से इत्यादि सबसे कहा संसार से निर्मित माने ईश्वर स्वतंत्र तो है गर्माधर्मादि की अपेक्षा नहीं है संसार निमित्त रहित मानेगे संसार को ऐसी स्थिति में अनिर्पोक्ष प्रसंगा कहा अनिर्पोक्ष तो प्रसंगात मोक्ष नहीं हो पाएगा ईश्वर स्वतंत्र है नि, निर्निमित्त संसार मानेगे तो संसार देता रहेगा मुक्त आत्मा को भी यदि निमित्त मानेगे तो उसके धर्माधर्म धर्माधर्म किस किसका और प्रकृति के कारण उनको लेकर करेंगे तब तो फिर बंधभुक्त अवस्था व्यवस्थित हो जाएगी व्यवस्था होगी कहना है निर्नमित्व निर्निमित्व तो, मानी प्रकृति अपेक्षा ऋते दोनों प्रकृति के अपेक्षा किए बिना ऋत्य माने भर जाने दोनों को त्याग कर परस्य भी निमित्तत्व तो, परमात्मा को निमित्त के संसार का क्या मानेंगे फिर बंद मोक्ष आदि शास्त्र फलीभूत नहीं हो पाएंगे क्यों वो स्वतंत्र होता है उस काल में कर्म के अध्ययन होकर नहीं करना है उसने कर्म सापेक्ष स्वतंत्र स्वतंत्र मुक्तात्व को संसार में लाने के सामर्थ्य उसमें लाएगा फिर बंद मोक्ष शास्त्र की व्यवस्था नहीं हो पाएगी कार्यत्व प्रकृति और पूर्वादि कार्य मान रहा प्रकृति को दोनों प्रकृति को कार्य मान रहा है अनादि में ना आदि अनादि न तदुष्ठ करके मान रहा है यदि कार्य कोटि में लेगा दोनों प्रकृति को अनादि नहीं मानेंगे शादी मानेंगे दोनों को क्यों कार्योत्य प्रकृति और तद उदयात पूर्व तो प्रकृति के उत्पत्ति से पहले ये दो प्रकृति से उत्पन्न होना है कार्य है तो उत्पन्न होंगे उसके पहले ईश्वर अकेला होगा ये दोनों प्रकृति उत्पत्ति के पहले प्रकृति अवस्था होते पूर्वम उस प्रकृति के उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में बंधा भाव बंधन तो नहीं रहेगा फिर पहले और बंधन है क्यों प्रकृति होती तो प्रकृति के आधार पर मैंने अकर्म होता उसके तरह बंधन हो जाता पापकर्मादि होता बंधन बनता पुण्य पाप होता बंधन बनता संसार मिलता सुख दुख आदि देवादि आदि शरीर तक मिलता अपने कर्म के आधार पर तो प्रकृति दोनों सादी है उस स्थिति में क्या होगा ऐसे माने पर वो उनकी उत्पत्ति के पहले दोनों प्रकृति के उत्पत्ति के पूर्वस्था में बंधा भावे बंधन नहीं होगा तो, पुरुष को कोई बंधन नहीं होगा बंधा भावे तस्विश्लेषात्मोक्ष से बंधन का पृथक करना यही मोक्ष होता है क्या होता है बंधन का पृथक करना विश्लेषण पृथक करना जो मोक्ष से अभाव मोक्ष भी नहीं उस काल जो क्योंकि निर्मित पर मान प्रकृति उत्पत्ति के पूर्व अवस्था की चर्चा देखते हैं तो उस काल में तो बंधन नहीं हो पाएगा प्रकृति के बाहर ही तो बंद होगा ना प्रकृति के आधार पर धर्माधर्वादी कर्म करेगा जीव पुरुष उसके आधार पर उसको बंधन मिलेगा स्वर्गीय आर के जो भी उन्हें मिलना मिलना है तो प्रकृति उत्पत्ति के पहले तो कुछ नहीं कर सकता बंधन है ही नहीं न होने से तत्विश्लेषा मतलब बंध विश्लेषण होना बंध का जो अभाव हो है मोक्ष है वही है मोक्षस्य अभावात् मोक्ष भी नहीं होगा उस स्थिति में उमया भाव है बंधन भी मोक्ष भी नहीं दोनों नहीं है जाओ प्रकृति की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था की बात कर रहे हैं उस स्थिति में पुनः तद अप्रसंग फिर बंद मोक्ष प्रसंग ही नहीं आएगा वहां तत्माने तय और अप्रसंग दोनों बंधन बंद मोक्ष की प्रसंग नहीं आ सकते नहीं आ सकता इसलिए न प्रकृति तो इसलिए दो प्रकृति को कार्यकोटी में नहीं लेना चाहिए कारण मानना चाहिए संसार के अनादि मानना चाहिए शादी नहीं माने प्रकृति और पुरुष को अनादि मानना चाहिए ये दोनों होने पर प्रकृति के आधार पर पुरुष कर्म करता है अपने ढंग से कर्म कर रहा है कर्म करते रहे सुख दुखादी जो सूर्य की अनार की बंधन प्राप्त कर रहा है शरीर प्राप्त करता है उसके मोक्ष होने के लिए साधन करता है इत्यादि सब घटेगा यदि प्रकृति को सादी मानेंगे उत्पत्ति ईश्वर के माध्यम से उत्पन्न मानते हैं दोनों को उसकी तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है इसलिए अनादि मानना चाहिए भगवान ने जैसे कहा है प्रकृति में पुरुष समझाई बहुत विद्यु विद्यो अनादिवी कहा हुआ है दोनों के दोनों को अनादि समाज अनादि में बहुबुरी समाज लेगा तत्पुरुष नहीं लेना क्यों नादी समाज दो तरह से हो तो बहुबुरी में भी होता है तत्पुरुष में होता है प्रकृति और मूल कारण तो नवनुपत्ति का दें प्रकृति दोनों प्रकृति और मूल जगत के मूल कारण मानेंगे अनादि मानकर के अनादि पक्ष में नौनुपत्ति ये सारे व्यवस्था की आपत्ति नहीं आएगी सब व्यवस्था में जाएगी बंधमोक्ष शास्त्र भी चरितार्थ होगा प्रकृति पहले से ही है तो जीव का कर्म चलता रहेगा कर्म करने से स्वर्गीय नारगी आदि प्राप्त होता रहेगा बंधन है वहां से साधन करेंगे मुक्त भी हो जाएगा सब व्यवस्था बन जाएगी बहुबरी न करने पर अनादि में कहा नित्यत्व इत्यादि का देशी कहा नित्यत् पुनर्नों प्रकृति और नित्य दोनों प्रकृति को नित्य मानने पर पुरुष और प्रकृति प्रकृति और नित्यत्व प्रकृति दोनों प्रकृति को नित्य मानने पर पूरे ईश्वर से प्रकृति किसके ईश्वर की जो प्रकृति है जगत कारण की सामग्री है दोनों ये सर्वमे तत्व उपन्नम यह सारी व्यवस्था बन जाएगी कौन बंदमोक्ष आदि शास्त्र व्यवस्था आदि सब बन जाएगी उपन्न वेद कहा था ठीक है हमें कहते हैं शोपक्षे दोषा भावम प्रश्न पूर्वकम का प्रबंध अपने पक्ष सिद्धांत पक्ष में दोष नहीं है बंद पक्ष आदि व्यवस्था में कोई दोष नहीं आता क्योंकि प्रकृति अनादि है प्रकृति पुरुष दोनों अनादि होने से धर्माधर्म होता आया चलता रहा संसार बंद मोक्ष शास्त्र बन जाएगा व्यवस्था बन जाएगा तो प्रश्न पूर्वक व्याख्या करते हैं सिद्धांत का कर व्याख्या करते हैं कथम करके पूर्वादि में प्रश्न कैसे आपके यहां सिद्ध होगा प्रकृति को अनादि माने पर बंद मोक्ष आदि की व्यवस्था कैसे सिद्ध होंगे तो प्रश्न आया तो कहते हैं विकार आंश गुणास देखो जितने भी दो प्रकार हैं बुद्धि से लेकर के शरीर तक सारे विषय कोटि में जितने हैं सब विकार में हैं और सुख दुःख मोहारी गुण कोटि में है विषय का अंतिम परिणाम यही होगा सुख दुख अथवा मोह तीन रूपे आएगा हमारे सामने कोई भी विषय हो तो ये विषय को तो विकार शब्द में ले लिया बुद्धि से लेकर के शरीर विषय शरीर तक, तक सब विकार है और गुण मैंने सुख दुख मोह तीन तीन गुणों के अंतिम परिणाम होते हैं सुख सुख ग ये विकार और गुण दोनों के तो तो दोनों प्रकृति संभव प्रकृति इसके उपादान कारण है प्रकृति उपादान कारण परिणामी उपादान और ईश्वर हो तो होगा निवित्त उपादान होगा ये विव्रत तो उपादान और ये प्रकृति होगी परिणामी उपादान तो परिणाम इसका परिणाम ऐसा प्रकृति परिणाम है दूध का दही बनना उसी प्रकार है कहना है विकार विकारांश सिद्धांत बोले विकारांश गुणाशैव विद्धि प्रकृति सम्भवान कहा हुआ है तुम विद्धि तुम जानो कहा गुणाश्चै बक्षमाणान विकारान आगे विकार बताएंगे कार्य करण आगे विकार बताएंगे कारण वाले सारे पूरे समस्टि जितने भी है सूक्ष्म शरीर कार्य मारे थोड़े शरीर यही होते हैं बक्षमाणा न विषय शुल्क में कहना है कार्य करण करतृत् हेतु प्रकृति यहां पर बताएंगे विकार को बक्षवाण है अभी अभी तो हम मुनिष्व श्लोक में इसलिए भाष्यकार लिखते हैं बक्षवाणान बोलती हैं। आई तो विष्ण श्लूक में है वो बक्षवाणान विकारान बुद्धियादि देहेन्द्रियांता कहते हैं कहां तक बुद्धि से लेकर के शरीर इंद्रिय तक ये सब के सब विकार हैं ये विकार कहते हैं विकार है उनको जानो कहा विकाराथा चाहिए बहुत बिद्धि उनको तुम जानो ये कहना चाहते हैं कहां से कहां तक विकार है तो कहा बुद्धि से लेकर महत्वत्व से लेकर के शरीर तक इंद्रिय ouais जितने भी है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जितने भी हैं सब के सब विकार हैं प्रकृति के विकार हैं परिणाम है प्रकृति बद, बदल करके बनी हुई है ये रूपांतर में हो रहे जैसे दूध का दही बनना है, है और गुणास्त और गुणवोग भी यही जान प्रकृति के विकार समझो प्रकृति से उत्पन्न है समझो जितने विकार है प्रकृति से उत्पन्न है और जितने गुण हैं ये भी प्रकृति से गुण है वो तीन प्रकार के सुख दुख सदगुण रजगुण तमो का कार्य अंत में आ जाते हैं ये तो सुख रूप दुख रूप मोह रूप में आते हैं यही है गुणान से कहा इनको सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणदान गुणान सुख दुख मोह रूप के वृत्ति रूप से परिणत जो गुण है सुख दुख सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति मोहाकार वृत्ति इस रूप से परिणत जो प्रकृति वही है विद्धि उसको जानो कहा विद्धि बने जानो विदिमान जाने ही जानो तो प्रक्रिया क्या जानो तुम्हें प्रकृति संभवान संभवन उत्पत्ति कारण संभव थी संभव संभव जिससे होते हैं उनको संभव कहा जाता है संपूर्व भू धातु से हृदोरप सूत्र से अप्रत्यय लगा करके संभव बना दिया संसर्ग है भू धातु से अप्रत्यय लगाया हृदोरप सूत्र है अप्रत्यय लगाया संभवान प्रकृति ईश्वर से विकार कांस ईश्वर की जो प्रकृति है ना वो विकार कारण की शक्ति है विकार कारण रूपी शक्ति है विकार करने के कारण रूपी शक्ति है परिणाम करने की शक्ति उसमें है ठीक है शक्ति त्रिगुणाधविका कैसे तीन गुण स्वरूपा है वो रजुगुण तमुण सप्तगुण स्वरूपा है वो विकार करने की शक्ति सामर्थ्य है वो ईश्वर की शक्ति है विकार स्वरूप है विकार के कारण स्वरूप है विकार तो नहीं विकार के कारण स्वरूप है प्रकृति शब्द करता तीन रूप में दिखाई पड़ती है सदगुण रजगुण तो उत्तम गुण है प्रकृति जिसको माया भी बोलते हैं उसी प्रकृति को साव हो ऐसा सा माने वो जो प्रकृति संभव है जिनके कहा विकारा जिन विकारों के संभव मान उत्पत्ति कारण है जिनके स्थिति होता है जिन विकारों कहाँ बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो विकार बताया गया उसके उत्पत्ति के कारण प्रकृति है कैसी प्रकृति है तो विकार करने के कारण शक्ति है परमात्मा की शक्ति विषय से विकार करती विकृत हो जाती मानी विकार बनाने की मानी बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो विषय है बनाने की सामर्थ्य उसमें है वो त्रिगुणादमिका है माया है वो वो संभव है जिनका मानी उत्पत्ति कारण वो है जिनका वो का विकार होगा विकार और गुणाराम से गुण के भी उत्पत्ति कारण वही है सुख दुख मोहादि गुण भी वही प्रकृति से होना है पुरुष से नहीं बना है गुणानाम से गुणों का भी वो संभव है उत्पत्ति कारण है गुण माने सुख दो मोहादि आकार गुण भी प्रकृति कार्य है कहा विकारान गुणाश्चर विकार और गुण दोनों को विद्धि प्रकृति संभवान देती प्रकृति उत्पत्ति कारण है ऐसा संभोग ये कहा प्रकृति संभवानों ने प्रकृति परिणामान कहते प्रकृति संभव प्रकृति के ही परिणाम है जैसे दूध के दही होते हैं इस प्रकार प्रकृति का बिगड़ा हुआ अंश है या? परिणामी उपादान है वो प्रकृति विवर्त उपाधान चेतन होता है जगह ईश्वर की सृष्टि बोलेंगे तो ईश्वर में दो अंश मिला हुआ है चेतन भी है अज्ञान माया भी है सबल ब्रह्म होता है ना अज्ञान विशिष्ट होता है वो वही होता है तो उस स्थिति में यदि प्रकृति के तरफ जाएंगे तो प्रकृति का कार्य बोलते हैं स्थिति है और ईश्वर का कार्य बोलते है तो के हैं के है तो ईश्वर की तरफ जाते हैं हम ईश्वर की तरफ जाते हैं विवरत उ बाधा चेतन के विभक्त है चेतन कुछ भी नहीं हुआ बिगड़ा नहीं माने मैने हमारी बुद्धि में बिगड़ गई जैसे रज्जू में सर्प दिख रहा है चेतन किंतु हमको जगत रूप से दिखता है उसका साक्षात परिणाम है प्रकृति का बिगड़ना सब उसी को समझो विकार भी उसी का प्रकृति का है गुड़ भी उसी का है सुख दुखादी भी प्रकृति का ही है प्रकृति बिगड़ के बन जाती हो और बुद्धि से लेकर के शरीर तक जो विषय है यह भी उसी का है प्रकृति अंश है ये कहा इसको संभोग कह ठीक मैं कहते भूता प्रकृत प्रकृतपेक्षा अवस्था न भूतयोजिता संगति पूर्वादीन सहक्य थी यही विकारागुणा विकाराणाम गुणान प्रकृति रूप स्वरूपम आकांक्षा द्वारा संभव सत्ता प्राप्त हेतु संभव बने कि इनकी अस्तित्व प्राप्ति के कारण संभव कारण कौन प्रकृति विकार वर्गों का और गुण वर्गो का सत्ता प्राप्त हेतु संभव शब्द का अर्थ है अस्तित्व प्राप्ति के जैसे बुद्धि अस्थि शरीरम अस्थि इत्यादि बोला जाता है अस्तित्व प्राप्ति के कारण है प्रकृति उसके बिना इनमें अस्थित क्रिया नहीं लग सकती है प्रकृतिर अनादित्व प्रकृति अनादि होने पर विकारान गुणान्त् तत्कार्यवाद विकार और गुण विकार माने बुद्धि से लेकर शरीर तक जितने विषय कोटि है ये और गुण मान्य सुख को महाकार से परिणत है वो यही है तत्कार्यवाद प्रकृति कार्यत्वात् आत्मरो निर्विकारत्व निर्गुणोत्तम सिद्ध आत्मा में निर्विकार सिद्ध हो जाएगा आत्मा और निर्गुण सिद्ध हो जाएगा गुण भी प्रकृति के तरफ हुए विकार भी प्रकृति के तरफ है तो आत्मा में होगा निर्विकार और निर्गुण सिद्ध हो जाएगा आत्मा में आ जाएगा निर्विकारत्व तो और निर्गुणत्व तो धर्म सिद्ध हो जाएगा आत्मा में विकार भी नहीं गुण भी नहीं है ये सिद्ध होगा एक भाव एका हुआ है विकाराम गुणां प्रकृत स्वरूपम आकांक्षा द्वारा निर्गत उत्तर श्लोक पूर्वाधम पाता कहते हैं विकार और गुणों का और प्रकृति का तीनों का स्वरूप समझ रहा प्रकृति कौन है विकार क्या है गुण क्या है विकाराणाम गुणाणाम प्रकृत स्वरूपम आकांक्षा उनका स्वरूप को आकांक्षा द्वारा जिज्ञासा द्वारा निर्णय निर्णय तो, करने के लिए विकार का भी स्वरूप निर्णय करना है गुणों का स्वरूप भी निर्णय करना है प्रकृति का स्वरूप भी निर्णय करना है आकांक्षा द्वारा निर्णयत्म आकांक्षा के द्वारा निर्णय के लिए उत्तर श्लोक पूर्वार्् पाता है आगे का श्लोक में विषय श्लोक जो पूर्वाध उसको लाते हैं कहना चाहते हैं कि पुनः स्थित आकांक्षा ये है विकार कौन है विकाराश गुणास चाहिए वह विद्धि प्रकृति संभावना ये बोल दिया था मूल में तो मूल में तो कोई शरीराज तो आए नहीं सुख दुख तो भी नहीं आए पुनः के पुनः पुनस्थे विकारा वो फिर हम पूछते हैं कि विकार क्या है उनका स्वरूप कैसा होता है विकार का गुणाश और गुणाह के गुणा भी कौन है वो के गुणा? जो गुण बताया गया था विकाराश गुणास, गुणास चाहिए बिद्धि प्रकृति संभावन शब्द से कहा था कार क्या है और गुण क्या है प्रकृति जिसकी उत्पत्ति कारण माना गया ये कौन है गुण और विकार ये प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यतेष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु देखो भाई इसमें दो अंश हैं एक तो काम करने वाले हैं तो हस्तपाद आदि जितने भी काम करते हैं बुद्धि भी, भी काम करती है सब काम करते हैं चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो अपना बड़ा कार्य करते हैं करने वाले हैं तो कार्य करने में जो कर्तृत्व आता है स्थूल शरीर में अथवा इंद्रियों में जो कर्तृत्व धर्म आता है ये काम करते तो करता मानते उनको इसमें हेतु तो प्रकृति रुच्य इसमें कारण प्रकृति को कहा जाता है प्रकृति के कारण ये काम कर रहे हैं प्रकृति अंश क्या है ये कार्य तो यह दिखा जाता है शरीर इंद्रिया आदि में कार्य दिखा देखना सुनना आदि इंद्रियों में कार्य है चलना फिरना आदि शरीर का काम है कार्य करता है तो करता इनको माना जाता है किंतु उसमें कारण है प्रकृति प्रकृति आवश्यक कारण है और इनसे मिलने वाला जो कोई भी हम कार्य करते हैं चाहे शरीर से हो इंद्रिया आदि से हो अंतकरण हो बहिष्करण हो कार्य करने पर अंतिम परिणाम क्या मिलेगा फल मिलेगा क्या फल मिलेगा सुख दुख वो कोई एक को होगा उसके भोक्तृत्व तो है कौन भोगता है क्या पुरुष होता है वो कौन होता है पुरुष को हेतु माना जाता है करने वाले दूसरे है, भोगने वाला दूसरा होता है ऐसा माना जाता है करने वाली प्रकृति है प्रकृति के कार्य हैं शरीर इंद्रिया जो भी हैं और भोगने वाला को पुरुष कहते हैं भोक्ता रूप से पुरुष कहा जाता है, कहना है? है क्या कहना मानी प्रकृति से पुरुष भोक्ता होता है कहते हैं जो प्रकृति में स्थित होगा शरीर व तादाद पर करके बैठा होगा वो भोक्ता माना जाता है सुख दुख का भोक्ता उसी को माना जाता है ये कहना है कार्य कारण कर्तृत्व कार्य और कारण माने इंद्रिया कार्य माने शरीर और करण मानी इंद्रिया चाहे बहिर्ंद्रिया हो चाहे अंतर हो उनमें कर्तृत्व आने में ये काम करते हैं काम करने वाले ही होते हैं हेतु हमारे कारण प्रकृति उच्चते प्रकृति को कारण कहा जाता है वो प्रकृति के बिना इनमें चलना फिरना आदि बनता नहीं देखना सुनना आदि बनता नहीं प्रकृति के कारण है और पुरुष जो तो है जो प्रकृतिस्थ पुरुष होगा प्रकृति में स्थित बन तादाब करके बैठा हुआ पुरुष होगा उनके क्रिया क्या? तो का होने वाला सुख तो आदि तो को अपने वहार करता है यह कहना है पुरुष साहब सुख दुख आराम भोग सुख दुख आदि से मोह भी है इनका भोक्तृत्व तो में हेतु होता है पुरुष क्योंकि फल चेतन को मिलता है देखा जाता है काम जड़ करते हैं फल चेतन को मिलता है सुख दुख का भोक्ता बनता है जब चलना फिरना आदि कोई भी शारीरिक संबंधी कार्य हो चाहे इंद्रिय संबंधी कार्य हो रहा हो उसका परिणाम तो आएगा ही सुख या दुख जब वो कोई न कोई आएगा तो उसका हेतु बनता पुरुष पुरुष के बिना सुख दुख कब होना संभव नहीं होगा चेतन का अनुभव होता है यह कहा दोनों कारण बनते हैं इनके लिए एक कर्तृत्व रूप में कारण और एक भोक्तृत्व रूप में कारण है पुरुष भोक्तृत्व रूप में है कर्तृत्व में कारण है प्रकृति और भोक्तृत्व में कारण होता पुरुष मानी प्रकृति पुरुष की बात है जीव जिसको बोलते हैं ना जीव भोक्ता बनता है प्रकृति से भिन्न हो गया जो अपने को अलग किया वो भोक्ता नहीं बनता वहां भोक्तृत्व नहीं आ सकता जो भूमि है वो भी भोग्य ही है भोक्ता बनता है ये भाष्य में कहते कार्य करण कर्तृत्व में कार्यम शरीर कार्य शब्द कर शरीर और कर्णानी तस्थानी त्रयोदश करण हमारे शरीर में स्थित है तस्थानी शरीर के तत्त्व गोलक में स्थित है इंद्रिया हमारी तत्त्व गोलक में शरीर है शरी चक्षुरादी जो हम देखते हैं जो गोलक गोलक है कुर्सी है सब उसमें चक्षु इंद्रिया बैठी हुई है इंद्रिया अत है इंद्रियों का विषय नहीं होता इंद्रिया माने अनुमान से सिद्ध होता देख रहा पुष्प जानती है इसका मतलब चक्षु है यह चक्षु नहीं है यह तो उसके रहने की कुर्सी है बैठकर काम करती है स्थिति कार्य हमारे शरीर हम कार्य शब्द कर शरीर है करणानी तस्थानी त्रव्योदशक है तस्वीर स्थितानी तस्थानी उस शरीर में रहने वाले तेरह है कर्ण बाईस करण दस है प्रसिद्ध है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया हैं और भीतर में तीन है कहते हैं मन बुद्धि अहंकार तीन ते को लिया भीतर ये तेरह है ये कार्य कोटि में है कर्ण कोटि में है ये तेरह त्रयोदशा बोल दिया मन बुद्धि तो लेते ही थे या एक अहंकार और जोड़कर तेरह बना दिया देह से आरंभकाने कहते गा हैं आरंभकारणी भूत आने विषय आशा कहते और देह के आरंभक जो भूत हैं माने अपंजीकृत अवस्था के पंचभूत आरंभ देह से आरंभ करवाने भूतान कहा देह के आरंभ जो भूत हैं विषयाश माने पंचभूत को भी लेना हाँ। और विषयों को भी लेना प्रकृति संभव ये सब प्रकृति से होते हैं माने शरीर इंद्रिया और विषय और इनके कारण जो पंचमहाभूत हैं जिसको पंच तन मात्रा कहते हैं शब्द पंचभूत बोलते हैं ये सब शब्द प्रकृति से उत्पन्न समझो प्रकृति कारण है इनके प्रकृति से पंच महात भी प्रकृति से बने हैं विषय भी उसी का है शरीर भी उसी का इंद्रिय भी उसी का ये चारों के चारों उसी के है प्रकृति के पंचतन मात्रा बोलते हैं अपंजीकृत महाभूत बोलते हैं प्रकृति से वो है वो और फूली भूत भी से है विषय कोटि में आ जाएंगे वो शरीर इंद्रिय भी के प्रकृति के हैं ये कहा हुआ है देह से आरंभ कारण देह भूत अपृत पंचभूत होता नहीं विषयास और विषय रूप में है जो भूत अभी प्रकृति संभव बोल दिया प्रकृति से उत्पन्न है जितने विकारी कार्य वर्ग जितने भी है प्रकृति से उत्पन्न है विकारा जित विकार है विकार में कार्य प्रकृति के कार्य में आते सब यह पूर्वोक्ता पूर्व श्लोक में कहे विकार विकाराश गुणाश्च चाह प्रकृति संभवान कहा था पूर्व श्लोक में वो विकार पूर्वोकता विकारा पूर्व शुल्लोक कहे गए विकार माने उन्नीसवे श्लोक में जो विकार शब्द से कहा था वही है सब यह और सब के सब को यह कार्य शब्द से लेना है क्या लेना है पंचमहाभूत भी है विषय भी है पंच ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार यह सबको कार्य कोटि में लेना या कार्य कार्यकर्तृत्व में कार्य शब्द से इतना प्रकटना कहा गुणाश और गुण भी प्रकृति संभव है प्रकृति से उत्पत्ति है गुणों को भी माना सुख तो गुहारी भी प्रकृति के है एक है। गुण है माना तो गुण माने सदगुण रजुगुण तमोर का अंतिम परिणाम वो शब्द कहा गया यहां सदुगुण रजुगुण तमोर तो दिखते नहीं किंतु उसका परिणाम आ जाता है जीवात्मा को भोग भोगना होता है उसका फल भोगना होता है सुख या दुख या मोह कोई भी विषय आर्जन करेगा तीन विषय एक होगा तो जीवात्मा को है चेतन को है गुणा प्रकृति संभव सुख तो को मोहात्म कहा वो गुण कैसे है सुख दुख मोहरूपा है कार्य कलाश रहणासहत्वा क्या दे इंद्रियों में आश्रित है सब सुख दुख आदि कहा तो अंतकरण के धर्म है कर्ण में आश्रित है कर्णास रह में आश्रित है कर्ण माने इंद्रिया होती है अंतकरण है यार करणास रह दुख मोहाकार वृत्ति तीनों वृत्तियां अंतकर्ण में होना है अंतकर्ण में वृत्ति है सब ये कारण कारण करणात्मण या कारण ग्रहण के द्वारा ये सब गृहित गुण गृहित हो जाएंगे ठीक है कार्य कराम कर्तृत्व कार्य करण का कर्तृत्व कहा कर्तव्य उत्पादक कौन होता है इसका शरीर इंद्रिया आदि के उत्पन्न करता कौन है तो कहा तत् कर्तृत्व जो होगा कार्य और करण के जो कर्तृत्व है उसको कार्यकरण कर्तृत्व कहा गया तस्मन उस कार्यकरण कर्तृत्व तस में तस्मिन कार्यकरण कर्तृत्व वो जो कार्यकरण कर्तृत्व में हेतु माने कारणम जिसमें कर्तृत्व तो आना है कार्यकाल में इसमें कारण हेतु मानी कारणम आरंभको प्रकृति इसके आरंभक है प्रकृति उसी से उत्पन्न है जा रही है चाहे विषय हो चाहे स्थूल जगत हो चाहे सूक्ष्म जगत हो चाहे इंद्रिया हो जो भी हो अंतकरण बहिष्करण कोई हो प्रकृति से उत्पन्न है सब यह इसलिए उसको आरंभक कारण उत्पत्ति कारण माना गया है किसको ये सबकी उत्पत्ति का कारण प्रकृति है एवं इस प्रकार कार्यकरण कर्तृत्व संसार से कारण प्रकृति शरीर इंद्र में जो कर्तृत्व बना आता है मैं देखता हूं सुनता हूं चलता हूं फिरता हूं सोचता हूं सुखी दुखी इत्यादि आरोप करता है इसमें कारण है प्रकृति प्रकृति के कार्य आइए कारण प्रकृति है कहीं कहीं पाठ मिलेगा कार्य कारण के स्थान पर कार्य कार्यकारण पाठ मिलेगा क्या मिलेगा कार्य कारण कर्तृत्व पाठ होगा या कहीं कहीं गीता के पुस्तक में कारण कर्तृत्व के स्थान पर कार्य कार्यकारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रूप ऐसा पाठ मिलेगा कहीं कहीं कार्यकारण कर्तृत्व यदि अश्विन पाठ है यदि ऐसा पाठ हो कार्य कारण हो करके कारण हो ऐसा पाठ होने पर कहीं हो किसी पुस्तक में मिल जाता हो प्रकाश में तो कार्यम माने यद्य विपरिणाम कार्य माने जो जिसका परिणाम होगा कार्य कहा जाता है जैसे जो दही दूध का परिणाम होता है वो कार्य कहा दही को कार्य कहा जाता है इस प्रकार तो कार्य कारण माने का तो क्या होगा कार्यम माने क्या यद्य परिणाम हो जो जिसका परिणाम होगा उसको कार्य कहा जाता है तत्स्य कार्य उसका कार्य माना जाएगा परिणाम को विकार हो विकार होगा विकारी कौन होगा बिगड़ने वाला कारण होगा जैसे दूध बिगड़ने वाला है दही बनता है इस प्रकार यहां पर होगा कार्य कारण कर्तव्य बोलेंगे तो ऐसा होगा कारण होगा बिगारी कार्य होगा परिणाम दही बनना। कहा कार्य कर, कार्य कर्तृत्व पाठ यदि ऐसा पाठ यदि मिलता हो प्रकाश में किसी प्रकाश में तो कार्य माने कार्य माने यद्य परिणाम जो जिसका परिणाम होगा जो परिणाम उसको कार्य कहा जाता है तत् कार्य वो उसका कार्य है जो परिणाम होगा वो उसका कार्य है विकार को ही कार्य कहा जाता है कार्य विकारी कारण जो परिणत होने वाला वस्तु है उसको कहेंगे विकारी कारण है कारण तय विकार विकारी और बिकारी को कार्य कारण मानना क्या मानना विकारी हो जाएगा कारण और विकार हो जाएगा कार्य उन दोनों को कार्यकारण शब्द से लेना है कार्य कर्तित्व ये दोनों में जो कर्तृत्व होगा कार्यकार ऐसे व्याख्या कर रहा है, कर हेतु तो प्रकृति रुच्य थे प्रकृति को कारण मानना कहा अथवा सांख्य पथ से लेते ष विकारा बोला हुआ है ये कहा हुआ है मूल प्रकृति अभिकृति प्रकृति विक्रता सप्तः षोड़श विकार न प्रकृति विकृति पुरुष उन्होंने ऐसा कहा हुआ आर्या छंद में श्लोक मूल प्रकृति को ओ, प्रकृति है वो मूल प्रकृति अभिकृति विकार नहीं किसी कार्य नहीं हो और विकृति प्रकृति विक विक्रेता या सप्तः प्रकृति विकृति वाले साथ है कारण भी है कार्य साथ होते हैं महत्त्व अहंकार और पंचतन मान ये सात कि किसी कोई कारण से उत्पन्न है किसी को पैदा कर दे प्रकृति विकृति वाले होते हैं सात एक तो अविकृति के कोई कार्य नहीं कारण है वो सबका और सात जो है कार्य भी कारण भी है प्रकृति विक्रेता या सप्तः षोड़शस्त विकार आगे केवल कार्य नहीं होगा आगे शुराज इंद्रिया बनने के बाद में उनसे कुछ कार्य नहीं करेगा, फिर परिणाम नहीं होगा स्थिति तो विषय बनने के बाद में आगे कुछ नहीं होगा विषय अपने विषय रहेगा ये सोलह विकार है कहते हैं मारे पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण प्राण नहीं लिया तो पांच विषय और अंतकर्म बन इनको सोलह को कहा मन बनने के बाद आगे कुछ बनता नहीं सोलह को पिकारी विकार कहा मिलकर के चौबीस तत्व इनके होते हैं सात और एक आठ सोलह आठ चौबीस एक तो अविकृति है कैसे कार्य नहीं भूल प्रकृति है वो और साथ प्रकृति विकृति वाले साथ है मिलकर आठ हो जाते हैं और सोलह विकार हैं मिलकर के चौबीस तत्व तो सांख्य पद के अनुसार अथवा सोलह विकारा कार्य में जो सोलह विकार हैं उनको कार्य कोटि से ले रहा है कार्य कारण कर्तृत्व में आया हुआ इस में। शो, है इसमें कार्य से सो विकार को प्रकृति विक्रता कार्य कौन होता है सात जो प्रकृति विकृत वाले हैं महत्व अहंकार पदत प्रकृति विकृत वाले हैं कारण कार्य शब्द से ही लेना है और कारण शब्द से तानी कारण आने उच्चन उन्हीं को कारण से भी, ले है। वो भी है, लेना प्रकृति विकृति कारण शब्द से लेना है क्या लेना कारण भी लेना कार्य भी उन्हीं को लेना कारण भी लेना सोलह तो विकार हो जाएंगे कार्यक्रम कर्तृत् तेम कर्तृत्व कार्य कारण में जो कर्तृत्व आने पर कारण हेतु मानी प्रकृति होता है प्रकृति होने के कारण तो सब विकृति प्रकृति आदि सात बन रहे नहीं तो नहीं होता सोलह hmm. विकार और सात प्रकृति विकृति के अब अब्रम कार्य करते समय में हेतु प्रकृति है ऐसा समझ रहा कहा आरंभक तो आरंभ रूप से कहा मूल कारण तो वही है ना वही से आरंभ होते हैं सब है। ये ये कहा और पुरुषस्थ जो पुरुष रह प्रकृति में पुरुष हम को बोला हुआ है पुरुष क्या है कार्य कर्त हेतु प्रकृति है पुरुष सुख दुख का पुरुष बारे जो जीव है प्रकृतिस्थ तो जीव शरीर आदि अभिमान करके बैठा हुआ है अभी वह पुरुष संसार से कारण पुरुष भी संसार का कारण है पुरुष संसारी हो जाता है सुख दुख का भोगता बनता है कारण यथा सात जिस प्रकार तद उच्चर पुरुष भी संसार का कारण हो जैसे प्रकृति संसार का कारण है उसी प्रकार पुरुष भी है सुख दुख आदि संसार का कारण पुरुष और विषय बनने का कारण प्रकृति पुरुष संसार से कारण यथाश तदुच्च देगा उसको कहते हैं हाँ, पुरुष हो मानी जीव या पुरुष शब्द से निर्विशेष परमात्मा है जीव को लेना अंतकरण में आश्रित है जो उपाधि उपहीित है उपाधि उक्त है उसको यहां पुरुष शब्द से लिया गया पुरुष सुख दुख सु, ये दुर्पयते कहाना सुख दुखान बहुत है तो जी हाँ पुरुष शब्द क्षेत्र क्षेत्र के शब्द से कहा भोक्ताय भोक्ता शब्द पर्यावाचक है जीव बोलो चाहे क्षेत्रज्ञ बोलो चाहे भोक्ता बोलो एक ही हो पर्यावाचक शब्द है सुख दुख आराम भोग्य आराम भोक्तृत्व सुख दुख जो भोग्य होते हैं किसी भोक्ता के द्वारा भोग्य होते हैं वो भोग्य पदार्थों का भोक्तृत्व में हमारे भोक्तृत्व में उपलब्धित्व है सुख दुख की उपलब्धा उपलब्ध कर रहा है क्या भोग रखाना है ही नहीं उसका उपलब्ध कर रहा है सुखी हूं दुखी हूं एवं अभिमान कर रहा है केवल अभिमान मात्र है बुलद हेतु कहा पुरुष को सुख दुखी उपलब्धि हेतु कहा गया जा, कहा जाता है कहा प्रथम पुनर् अने कार्यकरण कर्तृत्व ने सुख दुख भौतृत्व ने जब प्रकृति पुरुषों संसार का तो उचित तो प्रश्न उठता है क्या कार? किस हेतु तो से कहा गया है प्रथम पुनर् अने कार्यकरण कर्तृत्व ने दो धर्म देखा कार्यकरण कर्तृत्व मैंने शरीर इंद्रियादि के कर्तृत्व में और सुख दुख के भोक्तृत्व होने से प्रकृति को प्रकृति पुरुष अभी संसार का तो प्रकृति पुरुष में संसार का कारण कैसे कारण कैसे होगा मैंने कार्यकरण कर्तृत्व है देखा और भोक्तृत्व है सुख दुख का भोक्तृत्व होने पर संसार के कारण कैसे ये प्रश्न उठता है तत्र अत्र शब्द से उत्तर देते हैं इस विषय में कहते हैं कुतः संसार से अत्र उचित कार्यकरण सुख दुख रूपेण कार्य कारण जो कार्य कारण रूप से और सुखद रूप से सुख रूप कार्यकरण कर्तृत्व और कार्यक्रम कर्तृत्व से सुख दो रूपेगा हेतु फलात्मना ये दोनों में चलते हैं हेतु और फल शरीर इंद्रिया आदि के द्वारा कर्म होगा सुख दुःख होगा सुख दुख होगा तो अनुभव हो गया फिर कर्म करेगा ये हेतु और फल दोनों बन जाते हैं एक एक फल दूसरा दूसरे फल ऐसा हो जाता है तो कर्म करने से फल मिलेगा फल फल भोगने से कर्म करेगा पहले कृत जो किया हुआ कर्म होगा उसके कारण फिर कर्म करेगा पाप करने के भी एक मैंने बना हुआ था आदत बनी थी इसलिए अभी पाप करेगा पाप करने से नरक भोगेगा वो संस्कार है पाप का फिर पाप करेगा धर्म का कर भी ऐसा ही है सुख दुख में और कार्यक्र कर्तृत्व में फल और हेतु रूप है कार्यकार एक के बाद एक एक के बाद चल रहे संसार में चल रहे कारे कर, कर, कारे कर रहा? रहा, ये कहना है कार्यकरण कार्यकर सुख सुख रूपे हेतु फलात्म हेतु और फल कार कारण और फल रूप से प्रकृति परिणाम अभावे जब प्रकृति का परिणाम जब नहीं होना हो होने पर अभाव होने परिणाम अभाव पुरुष से चेतन से असति और चेतन पुरुष भी, है। भी नहीं भी है प्रकृति का परिणाम भी नहीं कार्यकरण अभाव से हेतु और फल रूप से है, है भी नहीं और पुरुष चेतन पुरुष भी नहीं है यदि ऐसी तत् उपलब्धित्व संसार वो कु संसारे प्रकृति का जो हेतु फल का उपलब्ध करने वाला कुत संसार से जब पुरुष भी नहीं है हेतु फल रूप से प्रकृति का परिणाम भी नहीं है उस स्थिति में कहा से फिर संसार हो पाएगा स्थिति ऐसी कहा यदा पुनः कार्यक्रम रूपेण हेतुफलात्म परिणत या प्रकृति हेतु और फल रूप से सुख दुखा दी हेतु अथवा कार्यकरण कर्तृत्व तो, हो करते तो, फल होगा अथवा कार्यक्रम कर्तृत्व फल होगा अथवा सुख दुखाद हेतु होंगे परस्पर चलते रहेंगे यदा पुनः कार्यकर रूपेण हेतु फलात्मना कार्यकरण फला भाव से हेतु और फल रूप से परिणत या प्रकृतिया परिणाम हो रही प्रकृति की जब होती हो प्रकृति के होने से भोग्य या प्रकृति भोग्यांश में है पुरुष से जो प्रकृति से विपरीत चेतना है ना मुक्ता विपरीत भोक्ता रूप से अविद्याप समयोग भोक्ता रूप से अविद्याप संबंध है उसके साथ उसके धर्म को अपने में आरोप करता है ऐसे सुख तो आकार से अविद्या परिणाम हो रही है ये माता बेरे अविद्या रूप संबंध है कहते हैं मेरे काल्पनिक संबंध है वास्तविक संबंध नहीं है वास्तव में तो अभोक्ता है भोक्ता नहीं है काल्पनिक संबंध है उस अविद्या के साथ समयोग तदा संसार तभी पुरुष को संसारों पाएगा अविद्या के साथ काल्पनिक संबंध है आविद्यक संबंध है। स्थिति में संसार की प्राप्ति उपलब्धि हो रही इसको मानी मान्यता आ गई स्थिति तो यदि तो प्रकृति पुरुष है इसलिए जो प्रकृति और पुरुष दोनों का कार्यकाल कर्तव्य सुख तो भोक्तृत्व संसार के कारण तो दोनों कारण बन रहे हैं एक तो कार्यकाल कर्तृत्व में कारण है और एक सुख दुख भोक्तृत्व में कारण है प्रकृति कार्यकाल शरीर के कर्तृत्व में कारण प्रकृति अवसर और पुरुष सुख तो के भोक्तृत्व में कारण बना हुआ है ये संसार है दोनों मिलकर के संसार है कहा तो यद प्रकृति पुरुष कार्य कर सुख दो संसार कारण तो जो यद तो कारण थी। थी। तो जो कारण तो आया है दोनों में वो कम तद युक्तम यह ठीक कहा कार्य कर हेतु प्रकृति पुरुष सुख तुखाना भोक्त ठीक कहा पुनरायम संसारो नाम कहा ये संसार क्या चीज है किसको संसार कहा जाता है संसार क्या है ये प्रश्न है क्या पुनराय संसार संसार नाम क्या किसका है क्या है संसार तो उत्तर देते हैं सुख दुख संभोग सुख दुख की जो भोग है ना प्राप्ति है वही संसार है पुरुष से तो सुख दुख का नाम संभोग पुरुष में आएगा क्या सुख दुख के भोग को संसार कहा जाता है और उसके प्राप्ति जीव को होता है उसको संसारी कहा जाता है भोक्ता कहा जाता है यही है संसार और संसारी का तात्पर्य होता है कहा सुख दुख संभोग संसार ये उत्तर है संसार के गया सुख दुख का जो प्राप्ति है भोग है उसको संसार कहा जाता है और पुरुष और पुरुष जो है ना वो जीव सुख दुख संभोक्तृत्व सम्यक प्रकार भोक्तृत्व मेरा ही है ऐश्वर्य भोग करता है सुख दुख का भोक्ता बनता है ये संसारी तो यही है जीव सुखदों को जो मान्यता देना मेरे है करके लाना प्रकृति साथ प्रकृति के साथ में तादाद में संबंध हो रखा है शरीर के साथ प्रकृति के कार्य के जो धर्म है सुखदों का धर्म अंधकरण के धर्म को अपना धर्म मान के चल रहा है तो यही संसारित्व इसी में है यदि अभी तक संबंध समाप्त होगा हो तो होगा नहीं भुक्तृत्व नहीं रह गए ये थी थी। और चेतन के सान्निध्य रूप संबंध के बिना इसमें कार्य करतृत्व तो धर्म भी नहीं आके प्रकृति में काम नहीं कर सकती सान्निधि रूपी संबंध वह क्या चेतन है व्यापक चेतन है उसके सानिध्य में पड़ी है जैसे लोहे के, लोहे के में क्रिया हो जाती है किसके जा। चुंबक के सानिध्य में पुरुष के सानिध्य में इसमें क्रिया हो रही है और उस क्रिया का फल को अपने मानता है वो मान्यता लाता है तक संबंध के कारण उसके धर्म को अपने मानता है पुरुष कहा समय हो गया ठीक है फिर, तेका फिर तेका। विचार तो सांख्य दर्शन के साथ इसका फरक खाना का है? दर्शन अनुसार ऐसा कार्यकोटि में उनको ले रहा कहा उसके कर्तृत्व तो में तो प्रकृति को कारण वो भी मानते हैं तो तो कारण मानना ये मानना पुरुष को सुख दुख के भोक्ता में पुरुष को मानना ये के बाद पर भी है किंतु उनका माने मानते हैं ना हमारे यहां मानते हैं बात इतनी उनके वास्तविक वे ओम पूर्णम पूर्णमत पूर्णा पूर्णमृते पूर्णश पूर्णमराय पूर्ण देवा शिष्य से ओ सा